तो इससे ज्यादा उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं हो सकता माउंट बेटेन से ज्यादा उपयुक्त कोई व्यक्ति नहीं हो सकता इसलिए इसको भेजा जाए कारण क्या है कारण उसके बारे में ब्रिटेन की संसद में यह कहा गया बहुत संकेत में कह रहा हूं ज्यादा स्पष्ट नहीं कह सकता इस बात को कारण ये बताया गया ब्रिटेन की संसद में कि माउंट बेटेन की जो पत्नी है एडविना वो भारत के कई नेताओं को संभाल सकती है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 तारीख है और जिस व्यक्ति के कारण ये सारा का सारा हुआ मुझे बहुत दुख है और अफसोस है कि वो माउंट बेटे के चित्र आज भी हिंदुस्तान में जगह जगह लगे हुए हैं हमारे देश में इस्पिताली बजाने की बात है उसके चित्र लगे हुए हैं हमारे देश में जगह जगह उसके चित्र लगे हुए हैं भारत देश की संवैधानिक शीर्ष संस्थाएं उनमें माउंट बेटे के चित्र लगे हुए हमारे देश के आर्काइव्स में माउंट बेटन के चित्र लगे हुए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 वो तो ये कहे ना कि जिन्ना ने पाकिस्तान बनाया जिन्ना मुसलमान था ही नहीं तो आप कहेंगे क्या था शराब पीता था वो मांस खाता था मांस गाय और मांस जहर है सुअर का मांस खाता था और स्वामी जी सबसे खराब काम करता था ब्याज पर पैसे देने हराम माना जाता है, जो हराम है इस्लाम में पूरा खानदान जिन्ना का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 उसका नाम है लैंड एक्यूजेशन एक्ट जमीन को छीन लेने का कानून उस कानून को लागू कराया और उस कानून के लागू होते ही करोड़ों किसानों की जमीनें छीनकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की जमीन हो गई डलौदी पता है क्या करता था अदालतें लगाता था एक शहर में चला गया या एक गांव में चला गया गाँव के नागरिकों को बुलाता था इकट्ठा और उनसे कहता था की ये जमीन तुम्हारी है इसको सिद्ध करो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 आप जानते हैं मूलते मराठी थे चूंकि अंग्रेजों ने उनके परिवार को मार के भगा दिया था पुणे से तो वो आके रहने लगे थे कानपुर के पास बिठूर में वो नाना साहब पेशवा थे जिन्होंने कांती सूत्र इस देश में दिया जिन्होंने संगठन खड़ा किया जिन्होंने अंग्रेजों से आ, आजादी छीन के लेनी है ये भारतवासियों को समझा और उनके दाएं बाएं तांतियां टोपे वो मराठी थे नाना साहब पेशवा मराठी थे चाफे और बंदू मराठी थे